पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस साधकों के लिए चेतावनी महात्मा मूसा जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं उनके संबंध में कहा गया है कि होरब पर योग साधन के समय जब उनको प्रथम बार ईश्वर के प्रकाश के दर्शन हुए तो वे उस तेज को सहन न कर सके इस रहस्य को उनके शिष्य योग मार्ग से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं समझ सके हैं पहला कुंडलनी शक्ति जब सुषमना नाली के अंदर प्रवेश होती है तब उसकी पहली टक्कर मूलाधार चक्र पर लगती है इससे उपस्थ इंद्रिय पर दबाव पड़ता है इसलिए मूल बंध सावधानी से लगाए रहे दूसरा उस इस समय स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश तथा स्थूल शरीर से सारे प्राणों का प्रवाह सुषमना नाली में जाना आरंभ होने लगता है सारे बाह्य प्राण हाथ पैर आदि से खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं उस समय भयभीत न होना चाहिए अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही प्राण फिर उतर जाएंगे और पछतावा रह जाएगा तीसरा विद्युन्मय सूक्ष्म नाड़ियों चक्रों तनमात्राओं तथा तो तत्वों आदि के प्रकाश इतने अलौकिक होते हैं कि साधक को प्रथम अवस्था में उनका सहन करना कठिन हो जाता है इसी प्रकार सूक्ष्म जगत के शब्द भी अपरिचित होने के कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं इसलिए दृष्टा बनकर देखता रहे अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही कुंडलनी शक्ति जहां पहुंची है वहीं से फिर लौट जाएगी चौथा सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से अति विलक्षण है वहां की सूक्ष्मता और विलक्षणता भी प्रथम अवस्था में भय का कारण बन सकती है उससे भयभीत न हो पाँचवा कभी कभी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं वह कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते स्वयं हट जाते हैं उनसे भय उत्पन्न न हो छठ वहाँ भ्रृगुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात सबासन से लेटकर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह कुंडलनी में खिज आने और फिर उससे सुसुमना नाली में प्रवेश होने में आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है परंतु इस तरह लेट कर क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है चित्त लेटने की अवस्था में जब मूलाधार चक्र पर सारे प्राणों के वेग की टक्कर लगती है और इसलिए उपस्थ इंद्रिय पर अधिक खिंचाव पड़ता है उस समय मूलबंध पूरी दृढ़ता के साथ बंधा रहना चाहिए अन्यथा कमजोर छीण शुक्र वालों के लिए वीर्य अथवा मूत्र निकलने की संभावना हो सकती है सातवां ये सब प्रकार के भय उसी समय तक रहते हैं जब तक कुंडलनी भ्रुगुटी तक न पहुँच जाए आज्ञा चक्र पर स्थिर होने के पश्चात कोई भय नहीं रहता इस समय सारे सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिस ओर वृत्ति जाती है उसी का यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है यही वास्तविक समाधि है जब सहस्त्रार्थ में पहुंचती है तो सारी वृत्तियों का निरोध होकर असम प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है आठवां एक बार कुंडली जागृत हो जाने पर यह न समझना चाहिए कि सर्वदा ऐसा ही होता रहेगा मन तथा शरीर की स्वस्थ अवस्था निर्मलता सूक्ष्मता विचारों की पवित्रता और वैराग्य का बना रहना अत्यावश्यक है इनके अभाव में यह कार्य बंद हो सकता है नौवा भ्रुगुटी ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर प्राणों के ठहर जाने को कुंडली जागृत हो जाना न समझना चाहिए किंतु सारे प्राणों का प्रवाह जब स्थूल शरीर से सुमना नाड़ी में आ जाए और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से बेसुद होकर सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाए तो कुंडली शक्ति का जागृत होना समझना चाहिए